हम सब मिलकर एक बार ईश्वर का के नाम ओम का उच्चारण करेंगे श्रद्धे अध्यापक जी उपस्थित धर्म प्रेमी संचनों मातृशक्ति और ब्रह्मचारी गण यह हमारे आत्मनिरीक्षण की कक्षा है जहाँ आत्मा के उत्थान के लिए आध्यात्मिक पद पर आगे बढ़ने के लिए उपासना उपासनासन की भूमिका अति महत्वपूर्ण है वैसे ही एक आत्मनिरीक्षण जो रहे है या भी अपने स्थान पर एक विशेष अपने जीवन को उत्थान करने के लिए विशेष कार्यक्रम है विशेष ग्रहणीय कार्य है आत्मनिरीक्षण आध्यात्मिक व्यक्ति तो करता ही है लौकिक व्यक्ति भी करता है जैसे कि अगर जो बताते हो कि व्यापारी होता है और रोज उस अपने हानि और लाभ का मूल्यांकन शाम को करता है ठीक वैसे ही हम आध्यात्मिक व्यक्ति को भी अपने जीवन में अपने जो दिन में किए गए कार्यों को अवलोकन करना चाहिए कि क्या मैं अपने आत्मा के उत्थान के लिए को शुभकर्म का अनुष्ठान किया मैं कभी अज्ञात से शीघ्रता से अशुभ कार्यकर्ता अनुष्ठान नहीं किया इसका निरीक्षण परीक्षण हमें आवश्यक करना चाहिए इसे हमारे आत्म की उत्थान आत्मिक विकास होता है केवल आत्म निरीक्षण कर लेने से हमारे आत्मा को उत्थान हो जाए जीवन का निर्माण हो जाए यह भी नहीं है आत्मनिरीक्षण के साथ साथ हम अपने पुरुषार्थ तपस्या आदि की भी जरूरत है कोई भी किसी भी कार्य में सफल सफलता प्राप्त करने के लिए हम अपने मन में अति पति इच्छा करनी चाहिए हमारी इच्छा तीव्र होनी चाहिए किसी कार्य में सफलता के लिए किसी उद्देश्य के लिए और किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मन में उत्कंठा होनी चाहिए बिना उत्कंठा के आगे हम नहीं बढ़ सकते और वह उत्कंठा तब हमारी पूरी होगी जब हमारे पास पर्याप्त तो साधन होगा सामग्री होगी वस्तुएं की कमी न हो किसी प्रकार की भी तब हम उस कार्य में सफल हो सकते हैं इच्छा भी हुई साधन भी जुटा दिए और हमारे अंदर पुरुषार्थ नहीं मेहनत नहीं है तो भी हम उस कार्य में सफल नहीं हो सकते है इसलिए इच्छा और साधन के साथ साथ पुरुषार्थ की परम परमावश्यक है पुरुषार्थ भी किए इच्छा भी की साधन भी जुटा दिए पुरुषार्थ भी किए पर बाधाओं को आने पर हताश निराश हो गए तो भी हम उस जो उद्देश्य है लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर सकते इसलिए जीवन में अनेक बाधा विघ्न आते रहेंगे उस बाधा विघ्न को हमें सहन करने की शक्ति अर्थात तपस्या तपस्या ही बीज बीच में हमें करनी पड़ती है इन चार पांच चीज को हम अपने जीवन में उतार लें तो हम अपने जो लक्ष्य है विद्या प्राप्ति की हो ईश्वर प्राप्ति की हो ज्ञान प्राप्ति के लिए हो जो भी हम लक्ष्य लेकर चलते हैं उस लक्ष्य में हम सफल हो सकते हैं इसमें आध्यात्मिक मार्ग में भी सफल हो सकता व्यक्ति और जो लौकिक उद्देश्य को लेकर धन प्राप्ति आदि के लिए लेकर चलता भी वो भी इस क्रम में चलेगा तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है एक होता विधि कार्य एक होता निषेध कार्य जैसे अध्यापक ये भी बता रहे थी दिनचर्या विषय में एक विधि है और निषेध है से दो प्रकार के माना जाता है विधि कार्य को ना करना जितना अनुचित है ऐसे निषेध कर्म को करना उतना तो अनुचित है उतने दंडनीय है इतने साथ युक्त है इसलिए विधि जो विधि भीधा, विधान बनाया गया है वेद का विधान हो विषयों के हो संस्था के हो कई भी विधि भी विधान जो बनाया जाता है उस विधि विधान को हम परिपालन करना हमारे कर्तव्य होता है धर्म होता है पुण्य होता है उसे हमारे जो परमाशय के खाता है वो तो भरता है इससे विपरीत जो निषेध कार्य है उसको हम करते हैं तो हमारे कर्माशय के जो खाता है उसे हमारे पुण्य घटता है पाप होता है निंदित होते हैं किसी निषेध कर्मों को हमें नहीं करना चाहिए वो विधि विधान वेद हो सकता है सत्ता की हो सकती है किसी मुनि की हो सकती है माता पिता के द्वारा भी हो सकता है विधि विधान बनाने वाले जो होते हैं वो उसके प्रेरक होते हैं उसे हम चलना होता है तो ये संक्षेप में कुछ उपदेश के रूप में दो चार मिनट हुआ आप सबको पता है प्राय एक व्यक्ति यहां नहीं है केवल बाकी सबको पता है कि मैं पिछले छह महीना में निरुक्त शास्त्र के अध्ययन के लिए खानपुर गुरुकुल हरियाणा में गया था और वहां ठीक छह महीना में, में निरुक्त शास्त्र का अध्ययन किया जैसे कि मैं बता रहा था विद्या प्राप्ति हो ईश्वर प्राप्ति हो कोई भी लक्ष्य के प्राप्ति के लिए तपस्या आदि की जरूरत पड़ती है जब तक हमारे पास साधन वस्तु चीज की उपलब्धता है हमारे सामने है तब तक उसकी किमत मूल्य हमको समझ में नहीं आती है जब उसे हम दूर हो जाते हैं कोई छीन लेता है तो उसे अलग हो जाते हैं तब पता चलता है वस्तु की कि क्या कीमत है क्या मूल्य है सब पता चलता है ईश्वर की कृपा से मैं कहीं भी जाता हूं, ऐसे मेरे को दिक्कत नहीं होता किसी प्रकार से भी बाकी पता चलता है कि क्या यहाँ जो अपने सुख सुविधा है खान पान और अपने पुस्तक जो वस्त्र आदि का यह उपलब्धता कहीं स्थान पर हो सकता है बाकी अपने वैदिक गुरुकुल आयुष्मान से संबंधित जो भी है सुनने मिलता है कुछ देखे भी हैं ये उपलब्धता नहीं होती है इसीलिए क्या करना चाहिए कि जो लक्ष्य लेकर हम यहाँ आए हैं प्रवेश किए हैं उस लक्ष्य को पूरा करें और यहां से प्रस्थान करें कम से कम पूरा करके ही प्रस्थान करें ऐसे अपने मन को ठान लेना चाहिए निश्चित बना लेना चाहिए कि मैं दर्शनों का अध्ययन करके ही जाऊंगा आगे भी अपने विचार आप अपने आगे बढ़ा सकते हैं ये अच्छी बात है सैवादि जो भी है बाकी आय प्रवेश के तो पूरा करके जाना अच्छा होता है मध्य में जाना कि झगड़ के जाना अन्य प्रकार से जाना ये उचित नहीं है ऐसे आपको अनेकों जब ब्रह्मचारी मिलेंगे इस प्रकार से निकल जाते हैं और ठोकर खाते रहते हैं जब भी देखो आप पूछेंगे तो क्या पड़ता है प्रथम अंशी बोलेंगे मैं कई ब्रह्मचारी को तो देखा कई सालों से तो बोलेंगे कि क्या पड़ता है भाई प्रथम अंशी चलते ही तो स्थान परिवर्तन स्थाना शोभन के जो स्थान परिवर्तन बार बार करता रहता ना वो उसको शोभनीय नहीं होता हो। उसका अधोगति होता उन्नति नहीं होता उसका कहीं भी जाएगा वो विश्वास नहीं करेंगे उसको और फिर वो निचे स्तर में आएगा वही झाड़ू पोछा ये सब करना और फिर पहले कश्या से पढ़ना ये सब करना पड़ेगा नई गुरुकुल में नए स्थान में तो उसको इतने सुनमान नहीं करेंगे ना तो ये होता है इसीलिए जहां प्रवेश किए जिस लक्ष्य में प्रवेश किए उसको पूरा करना ये अच्छी बात है उत्तम सर्वोत्तम तो इस लक्ष्य को आप अपने मन में ठान और पूरा करने का प्रयास कर मैं वहां पर अध्यापन कार्य भी किया और उपासना की प्रशिक्षण भी, भी महीनों तक और एक घंटा सेवा कार्य करता था झाड़ू पोछा भी कभी नंबर आया एक बार संदिंदा फाड़ रहा था समिंदा ऊपर उछल गया था मेरे ये रू में लग गया यहाँ तो फट गया थोड़ा सा खूना भी निकल गया था मतलब जो भी काम मिल जाता था मैं हर्ष से खुशी से करता था कोई मेरे को ये नहीं लगता था कि छोटा काम है और आयु में सबसे बड़ा था पढ़ा लिखा था भी तो मेरे को ऐसे कुछ नहीं लगता था कि मेरे कोई ऐसे काम कैसे गए एक बार रोटी बनाने की पर था एक बार घास वो मशीन में काटने की दो तीन दिन भी उसमें पाँच मिनट लगता है बाकी घास काटने के भी नंबर आया था ऐसे होते हैं काम अलग दुर, अलग ग्रुप में अलग तो अलग काम होते हैं अपने काम यहाँ ऑफिस संभालना होता है हिसाब किताब संभालना होता है कंप्यूटर का रखना होता है और किसी ग्रुप में उपले बनाना होता है खेती करना होता है और कुछ उपले भी मैंने बताया था चार दिन छेना कहते हैं ना छेना छेना ही लगाया था मैंने कंडा कंडा कंडा भी कई दिन पाँच सात दिन हाँ कंडे कंडे बनाया जाता पाँच सात दिन कम से कम तो इतने दिन होगा तो उसमें क्या होता है उसमें अपने जो आदेश है वो करना है उसमें क्या है उसमें कौन से सम्मान जी हानि हो रहे तो ऐसे जहां जैसे अपने है व्यवस्था है उस व्यवस्था में चलना चाहिए उसमें प्रतिकार नहीं करना चाहिए विरोध नहीं करना चाहिए तो इस प्रकार से वहां निरुक्त का आयोजन दो गुरु से किया एक आचार्य प्रद्वन्म जी से प्रथम अध्याय से न वहां पुरुषोत्तमानंद जी नाम के सन्यासी हैं, उनसे प्रथम अध्याय से अध्याय तक और दो तेरह माह चौद्रमा किया और आचार्य प्रद्युम्न जी से सात माह से बारहमा तक किया निरुक्त शास्त्र एक अद्भुत ग्रंथ है वेद को समझने के लिए जो वेदांग का प्रादुर्भाव हुआ है उनमें से एक निरुक्त शास्त्र है वेदांग छह होते हैं आप लोग को प्राय पता होगा शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष एक वेद रूपी पुरुष मान के चलो मनुष्य और ये मनुष्य के अंग प्रत्यंग ये है शिक्षा कल्प व्याकरण जैसे हमारे आंख है कान है नाक है वैसे जो आठ है मान के चलो व्याकरण मुख व्याकरण मुख के समान कार्य करता है श्रोत्र निरुक्त और घृण शिक्षा ऐसे ऐसे वर्णन आया है तो ये वेद रूपी पुरुष का ये ये करना है कर्ण है आख है नेत्र है आदि सब पाद है छंद पाद ज्योतिष आख है ठीक है ना? इस प्रकार कल्पना की गई तो निरुप्त के साथ नेत्र तुलना किया गया है जिस प्रकार बहरे के सामने जितने कितने भी बढ़िया स्वर और ताल मिला के गान करो तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है ऐसे केवल व्याकरण आदि का अध्ययन करके वेद को मैं समझ जाऊं ये असंभव है इसलिए निरुक्त शास्त्र एक भी शास्त्र है इसको पढ़ने से पद के अर्थ को ठीक ठीक व्यक्ति समझता है व्याकरण पद का तो समझ खुलेगा वो कैसे देवता शब्द बनेगा दिव धातु से तो तल प्रत्यय करो देवता बन जाएगा कितना कहेगा जो समय कहता है देवता कहते हैं ये कहेगा व्याकरण इतने कहेगा निरुक्त क्या कहेगा? कितने देव है देव के अपना पर्यावर्ती शब्द क्या है उसके सहचर्य कौन है देवता कितने प्रकार के हैं? इसको विस्तार से खुलेगा देवता के परिभाषा अलग बताएगा वो देवोदानाथ दोतना ने वो जो व ऐसे ऐसे खुलेगा शब्द को और कहीं कहीं ऐसे शब्द है हम चार चार पांच पांच भाष्यकारष्यकार के भाग पुस्तक लेके पढ़ते थे फिर भी कह के समझ में नहीं आता था, था ये मंत्र क्या कह रहे इतने वो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो मंत्रों को समझने के लिए वो एक एक शब्द को अपने संकलन किया या उसको इसके जो प्रणेता है जो बनाया है जैसे हमारे योगदर्शन पतंजलि भी महाराज बनाए हैं निर्मित निरु, निरु, किए रचना किए हैं ऐसे निरुक्त शास्त्र का रचयीता है या तो इतने बहुत खोज किए हैं बड़ी खोज किए हैं और जैसे अस्त आदमी सूत्र जैसे होते हैं ऐसे वहाँ एक आदि ऐसे ऐसे शब्द होते हैं उसको खोलते एक एक मंत्र को लेकर इसको क्यों ऐसे कहते हैं उसको विस्पत्ति करते हैं निर्वचन करते हैं और उसको फिर मंत्र के माध्यम से उसको परिष्कार रूप से समझाया जाता है तो अपने आप, अपने आप में एक निरुप्त अद्भुत और विचित्र ग्रंथ है व्याकरण के बाद तो इसका अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए व्याकरण में तो शब्द को खुलने में आ जाएगा जैसे मैं देवता शब्द बताया और निरुक्त में पद का अर्थ बन जाएगा। देवता क्या है कैसा है कितने है ये सब स्वरूप क्या है लक्षण क्या है और तीसरा है मीमांसा दर्शन ये वाक्यर्थ को बहुत करता है वाक्यार्थ बहुत एक शब्द हो गया व्याकरण दूसरा पद हो गया निरुक्त और तीसरा हो गया मीमांसा ये क्या करता है वाक्यर्था बोध करता है वाक्य क्या कहना चाहता है तो मीमांसा भी इत... अपने जो ये वेदांग इत... में तो नहीं आता है ये उप... उप... उपांग में आता है जो षण दर्शन है उसमें से एक मीमांसा दर्शन है और इसमें वाक्याश बोध के लिए इसका निर्माण है वाक्य क्या ये क्या बोलना चाहता है इसको स्पष्टीकरण इसमें आया है तो इन इन ग्रंथों को पढ़ने से अपने ज्ञान विज्ञान की बुद्धि होती है और अच्छा होता है तो इन इन ग्रंथों को अवश्य ही अध्ययन करना चाहिए व्याकरण मुख्य है व्याकरण पढ़ना अनिवार्य है व्याकरण के साथ ही निरुपचारिका अध्ययन अवश्य करना, करना चाहिए तो समय तो लगभग हो गया है सुनाने के लिए बहुत सारी है बाकी नौ बताए थे अध्यापक तो यहाँ पर अभी नहीं विराम करेंगे इससे पहले और बीच में एक प्रोग्राम मेरा ऐसे बन गया मैंने सोच रहा था निरुक्त तो पूरा कब तक होगा कब तक नहीं होगा और मैंने आचार्य सत्यजी जी जो थे तो बताए थे कि आप हमारे प्रोग्राम में जा सकते हैं जो भ्रमण आए थे हम लोग तो मैंने कहा कि हमारे पाठ पूरा हो पाएगा नहीं हो पता नहीं और मैं तो अभी नहीं बता सकता फिर लास्ट में आया देखा तो उनके साथ में जुड़ गया और वहाँ भी कुछ नए उद्योग आदि और प्रकार के अनुभव हुआ और मैंने फिर दस दिन के लिए अपने स्वामी जी की सेवा के लिए फ़ोन किया था यहाँ पर स्वामी जी की सेवा में 10 लगभग 8-10 दिन रहूँ तो 8-10 दिन के स्थान पर चार पाँच दिन रहा आचार्य तो जी को फिर यहाँ भी निवेदन किया था आचार्य जी बोले कि ठीक है आप सेवा में जा सकते हैं तो आप लोग का बहुत सहयोग रहा आचार्य जी का अनुग्रह आचार्य जी के अनुग्रह से स्वामी जी की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ इसलिए आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग का सहयोग मेरे ऊपर रहा इसीलिए सबका धन्यवाद करता हूँ दस मिनट जय दस मिनट तो अच्छा